इसी से ये कहना कि तुम नहीं समझे ये तो अशिष्ट भाषा हो गई तो उसके ज्ञान का उसके ज्ञान स्वरूप का तिरस्कार हो गया है तो वो ज्ञान स्वरूप अच्छा आओ वेदांति लोग कहते हैं देखो ये संसार के जो विषय हैं, ये जाएंगे जाएंगे अवश्यम जाता रहा चिरतर मुशित्वाति विषया दस दिन ज्यादा दस दिन कम रहे लेकिन जाएंगे ये जरूर जाएंगे चाहे तुम मर के इनको छोड़ जाओ और चाहे ये दूसरे के हाथ में जाएं तुमको छोड़ जाएं। संसार में इन विषयों का वियोग निश्चित तो है वियोगे त्यज इन जनोजत स्वयं वियोग में क्या भेद है तुम स्वयं क्यों नहीं छोड़ देते व्रजन स्वातंत्र अतुल परितापा य यदि ये तुमको छोड़ के जाएंगे तो तुमको दुख लेके जाएंगे और यदि तुम इनका त्याग कर दोगे संसार के विषयों का तो तुम्हें त्याग का सुख मिलेगा मैंने इतनी बड़ी चीज छोड़ दी तो वैराग्य का ना गुरु क्या है वृत्ति दो तरह की होते हैं एक गर्भवती और एक निर्गर्भ निर्गर्भ बता तो ये भेद बताते हैं वृत्ति कर एक समय ऐसा होता है जब वृत्ति के पेट में कुछ रहता है और एक समय ऐसा होता है जब वृत्ति के पेट में कुछ नहीं होता अच्छा आप कभी इसका अनुभव करें आप किसी से कोई सच्ची बात कह दें कि ऐसी है, है? और किसी से झूठी बात कह दें कि ऐसी है उसके बाद देखो आपके मन की क्या दशा होती है सच्ची बात बोलने के बाद आप हल्के हो जाएंगे अरे भाई जो सच सच था हमने कह दिया जो होना हो तो हो है ना और अगर झूठी बात कहेंगे ना बना के तो स्वार्थ के लिए बोलेंगे तो देखो आपका मन कहेगा कहीं भाई पता न चल जाए कहीं हमारा राज खुल न जाए है ना? कहीं पुलिस को मालूम न हो जाए है ना? कहीं पड़ोसियों में हमारी बेइजत न हो जाए बस फिक्र होगी आपको तो वैराग्य में सत्य होगा वैराग्य में असत्य नहीं होगा अच्छा ये देखो आपको आ, क्यों वैराग्य हल्की चीज है उसमें भार नहीं रहता देखो जब किसी से राग करोगे तो जिससे राग करोगे ना वो संड मुसंड तुम्हारे दिल में आके है ना नन्हे से दिल में वो आके भर जाएगा राग का कर द्वेश करो कुमारी भट्ट ने लिखा है कि तुम दुश्मनी करते हो बेटा बड़े चतुर हो चाहते तो ये हो कि तुम्हारा दुश्मन गांव में न रहे ये तो तुम चाहते हो धरती पर न रहे और उसको लाके अपने कलेजे में बैठा रहे हो ये क्या तुम्हारी बुद्धिमानी का काम है है ना? जिस दुश्मन को तुम गांव में नहीं रहने देना चाहते अगर द्वेश करोगे तो वो तुम्हारे दिल में आके बस बस बस जाएगा तो आप ये सुनाते हैं आप विवेक कर लो शोक जब आप करते हो तो पिछली बात आपके दिल पर बोझ बन के बैठती है और जब भय करते हो तो अगली बात आपके दिल पर बोझ बन के बैठती है और जब मोह करते हो तो कुटुंब बोझ बन के बैठता है क्रोध करते हो तो दुश्मन बोझ बन के बैठता है माने संसारी वृत्ति उसको कहते हैं जिस वृत्ति में विषय का बोझ हो और वैराग्य उसको कहते हैं जिस वृत्ति में विषय का बोझ ना हो अब इसको आ, इस परिभाषा को आप विस्तार से समझो हिंसा में मन में शत्रु है जिसको काटना चाहते हो वो है आ, लेकिन अहिंसा में आपके मन में कुछ नहीं है अच्छा चोरी में बेईमानी में लोभ में आपके मन में धन है लेकिन निर्लोभता में संतोष में आपके मन में कोई नहीं है देखो ये सदगुण होगा तो सत्य है अहिंसा है अस्तेय है अच्छा व्यभिचार मन में होवे तो काम होवे मन में तो कामिनी होगी कामी होगा हो और ब्रह्मचर्य हो मन में तो कौन सी कामिनी काम और मन में विषय आके बैठेगा तो सदगुण उसको कहते हैं जहाँ हमारी वृत्ति अपने ज्ञान स्वरूप सत्ता से पृथक किसी चीज को नहीं दिखाती है, है ना और जहाँ हमारी वृत्ति अपने ज्ञान स्वरूप सत्ता से पृथक किसी को दिखाती है है ना वहां वैराग्य की कमी हो गई हो अब इसमें भी दो भेद हैं वस्तु दिखे और वैराग्य होवे और वस्तु न दिखे वैराग्य हो तो ख्य वाले मानते हैं कि वस्तुएं शीशे में जो वस्तुएं दिखती हैं, शीशे में दिखती हैं है ना, तो उनसे क्या राग होता है अरे ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखे है ना दृष्टा को संपूर्ण दृश्य दिखे ना रागो पतिर ध्यान कहीं राग द्वेष नहीं होए, नारायण मजा आए तो वेदांति कहते हैं कि दिखे चाहे नहीं दिखे इसका प्रश्न वैराग्य में नहीं है दिखने पर भी वैराग्य है ना दिखने पर भी वैराग्य है परंतु वस्तु बाधित हो जानी चाहिए अधिष्ठान ज्ञान से है ना रज्जू के ज्ञान से जैसे सर्प बाधित हो जाता है है ना रज्जू के ज्ञान से अगर उसमें दिखने वाली माला बाधित हो जाएगी तो उसको पहनने का मन तो नहीं होगा ना अच्छा और रज्जू के ज्ञान से सर्प बाधित हो जाएगा तो उसे डर तो नहीं लगेगा ना तो ये जो संपूर्ण प्रपंच है वो प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्राह्म तत्व के ज्ञान से अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाए नाराण इसी रास्ते पर बैरा ले चलता है अब आपको एक एक वृत्ति की बात फिर सुना तो कल्पना नमः शिवाय नमः शिवाय करो समय स्वाहां प्रम राजमलि गयो कलयनाय नमः श्री रक्षा तराग मुनि मुनि प्रपंच प्रपंचो मुेदारग निपशमो तस्द विधिवैनमे स्मृति अदैतम सा जडवल्लोकमाचरे निस्तुतिर्नमस्कारो निस्वधाएव चलाचल तस्यादृचिको भव तत्व्यामकम दृष्टि तत्व दृष्ट् तो बाज्यता तत्वूत सदाराद प्रच्युत भव शांति शांति ग बीत भय बीत क्रोध आजकल महात्माओं के लिए है ना बड़ी प्रसन्सा का शब्द जब लगाते हैं तो कहते हैं ये बीत राग महाप्रु बीत राग का अर्थ होता है पहले तो राग ही थे बोला <laughs> पर अब रागे नहीं है बीत माने व्यतीत है ना बीत माने होता है व्यतीत व्यतीत राग माने जिनका पहले जो जन्म जन्म से अनाधिकाल से जो प्राप्त राग था वो निवृत्त हो गया है और कहो कि अराग ना? तो अराग तो पत्थर होता है राग कहने से काम नहीं चलेगा हो आ, राग हो गए और छूट गया हो वासना हो और निवृत्त हो गई हो तब उसका महात्म्य अधिक होता है ना तो इसी से आ, बालक जो है ना वो बीत राग नहीं है अभी तो सब रागों का बीज है उसमें तो राग किसको कहते हैं वो तो आपको पहले सुनाया था दो तीन दिन से ये बात चली ना तो राग माने रंजना रंग अपने मन पर किसी का रंग चढ़ जाना तो संसार में तीन स्थिति देखने में आते हैं एक रूप आदि संसार के विषय और एक प्रतिक प्रतीक उनको बोलते हैं जैसे विषयों के सामने आने पर उनकी प्रतिक्रिया देने वाले और ग्रहण करने वाले जो इंद्री और मन आदि करण समुदाय हैं हमारे पास उनको प्रतीक बोलते हैं नहीं? और उससे भी अंतरंग होता है नानात्व बीज विषय और विषय को ग्रहण करके प्रतिक्रिया प्रकट करने वाले इंद्रिय और अंतकरण और नानात्व का बीज तो इंद्रियों में भी नानात्व होता है मन में भी वृत्तियों का नानात्व होता है विषयों में भी नानात्व होता है हैं? और उनकी बीजात्मक अवस्था प्रतीज्ञ का मतलब क्या हुआ ये प्रतिहन्यते अने जिससे प्रतिघात होता है हो प्रतिघात एक बहुत सुंदर रूप देखा आंख के सामने आया तो ना अब वो दिल में जाके उसने चोट किया और फिर इच्छा हुई कि ये रूप हमको मिल जाए एक बुरा रूप देखा है आंख घबराई मन में गुलामी हो ये फिर हमारे सामने ना आए तो ये दोनों प्रतिक्रिया है भीतर से चाहने की भी प्रतिक्रिया होती है और न चाहने की भी प्रतिक्रिया होती है रेलगाड़ी में चलते चलते हवाई जहाज में चलते चलते रास्ते पर चलते चलते कभी किसी चीज को देखते हैं व्यक्ति को देखते हैं तो मन को प्यारा लगता है और कोई कोई वस्तु जो है वो मन को अप्रिय लगती है तो प्रिय के प्रति इच्छा और अप्रिय के प्रति है ना गुलामी ये दोनों चित्त में उदय होते ये क्या है कि ये प्रतीक है ये प्रतिघात है ये प्रतिक्रिया है तो ये नाना प्रकार का होता है परंतु इनके बीज की दशा जो है वो कारण दशा है अब देखो यदि मनुष्य को इससे छुटकारा पाना होए तो आकाशायतन हो जाना चाहिए आकाशायतन बोलते हैं शास्त्र में उसका उपाय बताते हैं अपने को आकाश से एक करके रखो विषय को मत पकड़ो अंतकरण इंद्रियों को मत पकड़ो और बीज को मत पकड़ो इन तीनों को तो जौ गेहूं मटर के दाने के शरीर के समान शरीर में छोड़ दो और तुम का आकाश हो नारायण इसको आकाशायतन बोलते हैं आकाशायतन और ये राग से छूटने का उपाय है असल में देखो गेहूं जो होता है ना गेहूं वो पंचभूत का पंचभूत में एक कल्पित आकृति है और उससे बना हुआ ये शरीर समझो उसके पोषण से ये भी पंचभूत में कल्पित एक आकृति है और हे भगवान है ना आप लोग छोटी बात मत मानना ये इंद्रियां और अंतकरण जो है ना ये भी पंचभूत में कल्पित आकृति ही है नारायण और इनमें जो बीज भाव है ना जैसे गेहूं के दाने में बीज भाव होता है वैसे अंतकरण में जो बीज भाव होता है ना वो भी गेहूं के दाने सरीखा ही है देखो बाहर का गेहूं मैं नहीं हूं है? और गेहूं में रस देने वाला जो चंद्रमा है औषधि वनस्पतियों का राजा आकाश में वो मैं नहीं है और उसी चंद्रमा से रस लेकर गेहूं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं है, है। आकाशायतन ये राग छोड़ने का उपाय हो गया अच्छा इससे ऊपर क्या है विज्ञान आयतन है बोला अरे आकाश जिसको मालूम पड़ता है न वो वृत्ति तुम हो वो चित्त तुम हो जिसको आकाश मालूम पड़ता है और इसके भी ऊपर क्या आकिंचन आयतन है आकाश और विज्ञान दोनों का अभाव है अपने स्वरूप में और उसके बाद नैव संज्ञा नासज्ञा आयतन है देने? ना न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञ ना अप्रज्ञान है ना माने बीज भाव से परे चिदाकाश ब्रह्म जिसमें बीज भाव प्रतीक होता है जिसमें आकिंच अभाव प्रतीक होता है और जिसमें विज्ञान प्रतीक होता है और जिसमें आकाश प्रतीक होता है उसमें ये देह और देह में जो प्रतिघात होता है विषयों का तो और ये संसार के विषय में क्या होता है? तो आदमी का मन छोटी चीज को पकड़ता है ना इसी से हमारे ज्ञानी महात्मा बोलते हैं क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीम आप अपने मन को ऐसा बनाइए जो संसार की किसी वस्तु में किसी विषय में अटके नहीं किसी वस्तु में है किसी व्यक्ति में किसी क्रिया में किसी भाव में किसी स्थिति में किसी परिच्छिन्नता में जो अटके नहीं ऐसा किता बना ले अब देखो ना किसी किसी को तो भाई उल्टा मालूम पड़ेगा नहीं लेकिन उस ध्यान किया है कि बात तो जरा ऊंची होती है क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम आप ऐसा अपना मन बनाओ नारायण जो कहीं अटके नहीं जिसके लिए सृष्टि नाटक हो जाए ना अटक ना अटक इसमें मत अटक मत अटक मत अटक और यदि चित्र को कहीं प्रतिष्ठित कर दोगे ना तो वही हंस जाएगा तो बीत राग के सो कहते हैं आप देखो तो वही जो संज्ञा और असंज्ञा दोनों से परे जो आत्मवस्तु है ना उसमें आ, उसको अपना मैं जान लेने से विषय बाधित प्रतीक बाधित नाना को बीज बाधित है न आकाशायतन बाधित विज्ञान आयतन बाधित आकिंचन आयतन बाधित और नव संज्ञा ना नासज्ञायतन बाधित अपने स्वरूप में बिल्कुल जो से त्यों मजा ही मजा आए थे तो। जीवन मुक्ति की श्रेष्ठ भूमिका हो सातवी नहीं है ये बोला ये भूमिका जिसका मैंने वर्णन किया ये जीवन मुक्ति की सातवीं नहीं है ये आठवीं है बोला और ये हाय हाय करते समय भी रहती है रोते समय भी गाते समय भी हंसते समय भी सोते समय भी और बेहोशी में भी पागलपने में भी ये ज्ञानी को कभी नहीं छोड़ती है क्योंकि ज्ञानी का अपना स्वरूप है अच्छा आप राग की बात सुनाते हैं जीत राग वय क्रोधई अब जब कोई चीज आंख से दिखाई पड़ी या जीभ पर आई या नाक में आई या कान में आई तो बार बार उसकी याद आने लगी तो कहेंगे कि अरे याद ही नहीं आई क्या अनर्थ हो गया पहले ऐसे ही बोलते हैं हो तो अरे मन में कोई बात आ गई तो क्या बुरा हो गया क्या अन्य हो गया तो फिर मन कहेगा कि इसको बारम बार देख लो ना देखने में क्या लगता है तो देखने में कोई पाप रखा है तो देखने में क्या पाप फिर देखने चले गए फिर मन में आया कि दूर खड़े होके दो दो बात ही कर लो है ना बात करना कोई पाप है कोई कहे ए, तुम उनसे बात करते हो एह, बात करने में क्या पाप लगता है ये बड़े पुराने लोग बुर्जुआ लोग हैं पिछड़े हुए लोग तो बात करने के बाद क्या मन में आएगा तो छू लो है ना ले तुम हाथ लगाते हो इनके हाथ ही तो लगाते हैं कोई पाप करते हैं ना। तो देखो देखेंगे फिर बार बार देखने का मन होगा फिर बात करने का मन होगा फिर छूने का मन होगा फिर हृदय से लगने का मन होगा और फिर निग्रह स्थान पर मान जहां जाके आदमी कैद हो जाता है उस कैद की जगह पर पहुंच जाता है तो ये राग जो है वो मन को रंग लेता है हो पर एक बात होता है रागी पुरुष का जो चरित्र है ना वो मधुर हो जाता है दुनिया में मिठास आ जाती है जिसका किसी से राग नहीं है है ना? वो बाल बाल ना बनवावे महाराज और महिला कुने तो उससे कहो कि बाल क्यों नहीं बनवाया महिला को चेहला कपड़ा क्यों पहना अरे तो कौन देखने वाला बैठा है है ना? कोई देखने वाला होता तो एक बात लेकिन महाराज किसी से राग भोवे विचित्र चरित्र होता है राग का हाँ ब्रजवासी जो होते हैं ना बुढ़ ब्रजवासी बुढ़िया भी काजल लगाती हैं हो आ, क्यों का उनका ठाकुर उनको देखता है कहते हैं कृष्ण देखेगा और आंख में काजल नहीं होगा तो उसको कैसा बुरा लगेगा है हाँ वो भी श्रृंगार करके चले वहां का श्रृंगार जैसा है तो राग जो है ना शरीर को है ना स्वच्छता निर्मलता सौंदर्य प्रदान करता है आ, ऐसे महाराज धमाधम चलते हैं ना तो कहीं अरे वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे कब ऐसे बाल बिखेर के बैठे हैं बोले कहीं उनकी नजर पड़ गई तो उनको कैसा लगेगा राग तो राग में, राग में एक प्रकार की स्वच्छता एक प्रकार का सौंदर्य आता है चलने में सौंदर्य बोलने में मिठास नारायण बिस्तर लगावेंगे तो बड़े करीने के साथ सुंदर और नहीं तो द्वेष होने चित्र में भरा हुआ और तो ले जाके पटक दिया और अस्त व्यास तो पड़ गए इधर से उधर सुना रहा ये आपको तो ऐसे सुनाते हैं ये सब तो अब ये कहो कि ये बात तुम अपने मन से गढ़ के सुनाते हो गढ़ के नहीं सुनाते हैं बोला ये राग लाग इसको इरियापत बोलते हैं इरियापत इरियापत पाली भाषा में इसका नाम इरियापथ है इर्जापथ मन में मोह होने से है ना शराब के नशे में आदमी कैसा हो जाता रहे उठपटा और द्वेष हो तो वो कड़क के पांव रखते हैं धरती पर जैसे धरती फट जाए है ना? और किसी का हाथ पकड़ लिया तो मालूम पड़ेगा टूटी जाएगा है ना बोलेंगे तो आ, देखेंगे तो मालूम होगा चबा जाएंगे ये लोभी आदमियों की नजर दूसरी होती है वो हो, क्रोधी आदमियों की नजर दूसरी होती है रागी आदमियों की नजर दूसरी होती है डरे हुए आदमियों की नजर दूसरी होती है बोला अलग अलग अलग अलग उनकी रहनी होती हैं। भय की रहनी जो होती है ना भय ये हमारे कई लोग होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं नर्वस नाड़ी बस दिमाग की एक नाड़ी होती है जरा कमजोर पड़ जाती हैं तो उनके झट आंखों से आंसू गिरने लगे हो नाड़ी बस हो गए नाड़ी बस नहीं हुए तो नाड़ी बस हो गए है न ना? ना? तो कमजोर चित्त के लोग जो हैं वो या तो नाली बस होंगे शराब पी के है ना नाली में गिरेंगे है ना या तो नारी बस होंगे मजेदार बात है आप तो बता है बीत राग जो है बीत राग राग का अर्थ है रंग किसी का रंग अपने चैतन्य पर अपने ज्ञान पर अपने स्वरूप पर किसी का रंग न चढ़े माने असंगता बनी रहे हो बीत राग माने असंग आसक्ति नहीं हो क्योंकि आसक्ति में से काम निकलता है आसक्ति में से लोभ निकलता है ना फिर आसक्ति के अनुसार अगर काम न होवे तो आ तो कामा, क्रोध आ जाता है जाए तो विषयान पुनस संगस्ते सुख जाए थे संगात संजाए थे काम कामात क्रोध हो भी जाए थे क्रोध आ जाए तो राग जो है वो जिससे सुख मिलता है उससे होता है और भय जिससे दुख मिलता है उससे होता है तो राग और भय दोनों एक साथ चित्त में रह सकते हैं वैसे तो क्षण क्षण में एक क्षण में राग एक क्षण में भय हो सकता है पर दोनों एक अंतकरण में रह सकता है कैसे जिससे राग है वो कहीं छूट न जाए इसके लिए भय होगा वो कहीं नाराज न हो जाए इसके लिए भय होगा राग और भय दोनों एक चित्र में रहते हैं अच्छा भय के साथ क्रोध भी रह सकता है जिससे डरते हैं उसके ऊपर क्रोध आवेगा लेकिन राग और क्रोध दोनों एक अंतकरण में नहीं रह सकते ये राग और क्रोध परस्पर विरोधी हैं एक समय माने युगप एक साथ एक ही अंतकरण में राग भी हो और क्रोध भी हो ऐसा नहीं होगा परस्पर विरोधी हैं राग और दुख का विरोध नहीं है एक राग रागी आदमी रोता हुआ हो सकता है और एक रागी आदमी भयभीत डरा हुआ भी हो सकता है और एक भयभीत आदमी क्रोधी भी हो सकता है एक क्रोधी आदमी भयभीत भी हो सकता है परंतु एक ही हृदय में राग भी हो और क्रोध भी हो क्रोध तो रूखा है और राग गीला है राग रसात्मक है और क्रोध है ना कटु है बिल्कुल कड़वा है क्रोध जो है वो कड़वा है तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतकरण में से राग भय और क्रोध निवृत्त होना चाहिए जिसको स्वर्ग का राग है उसको भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा जिसको नरक का भय है उसको भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा इसलिए सकाम पूर्ण से भी बचना पड़ेगा और पाप से भी बचना पड़ेगा क्योंकि सकाम पूर्ण करेगा तो राग होगा और यदि पाप करेगा तो भय होगा और लौकिक पदार्थों के मोह से भी बचना पड़ेगा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्योंकि लौकिक पदार्थों का मोह होगा तो जो उस मोह के विपरीत आचरण करेगा उसके ऊपर क्रोध आवेगा यह क्रोध जो है ना क्रोध आपने सुना होगा क्रोध पाप कर मूल पाप के बाप का क्या नाम है पाप के बाप का नाम है क्रोध क्योंकि क्रोध में से हिंसा निकलती है क्रोध की बेटी हिंसा है, हो तो गाली देने लगेगा उसके हाथ पांव का लगेंगे ना उसका चेहरा विकृत हो जाएगा आपको याद रहे तो जब कभी आपको गुस्सा आवे ना आता हो तो बहुत बढ़िया है और ना आवे तो बहुत अच्छा है लेकिन जब कभी आपको गुस्सा आवे क्रोध आवे तो जरा शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना हाँ देखना उस समय आपकी भौं कैसे चलती है आंख की लाली उस समय कैसी होती है है ना? मुंह आपका कैसा टेढ़ा हो जाता है अगर 24 घंटे में घंटे आध घंटे रोज आदमी को क्रोध आया करे तो फिर ब्यूटी हाउस में गए बिना उसका चेहरा ठीक नहीं हो सकता हो है ना टेढ़ा हो जाएगा बिल्कुल बिगड़ जाएगा चेहरा हमको हमने अपने मित्रों को पहले बताया है वो करके बताया है बना अच्छा पांच मिनट बाद आके देखना हमारा चेहरा कैसा है और बैठे ना आ रहा है और शांति आ गई चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ती है अच्छा अच्छा बोले साहब पांच मिनट बाद अब देखना और किया गुस्सा बनावटी हो हाँ अध्यहार कर दिया कि अमुक आदमी ने बड़ा नुकसान किया करता है अब देखो क्या अच्छा है ये रक्त जो है ना रक्त पर प्रभाव पड़ता है चाम पर प्रभाव पड़ता है आंख पर प्रभाव पड़ता है होठ पर प्रभाव पड़ता है है ना दिल की धड़कन गुस्से में बढ़ जाती है हाथ पाँव कापने लगते हैं अनाप शनाप बकने लगते हैं ये क्रोध कोई मामूली रोग नहीं है हाँ गुस्सा आना जो है तो ये कब होता है किल को आता है कि तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक सब काम होवे हमारे तो मन है, है और दूसरों के क्या है क्या बोले पत्थर है तो जो लोग खुद गरज होते हैं स्वार्थी और अपनी ही बात पर जिद करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग उसी को माने उनको क्रोध ज्यादा आता है और ये खुदगर्जी गर्जी कहां से आती है अहंकार से और अहंकार कहां से होता है का अपने स्वरूप के अज्ञान से तो अपने स्वरूप के अज्ञान से अहम की ग्रंथि तीव्र होती है अहम की ग्रंथि से अपने अपनी कामना पर ज्यादा जोर देते हैं और अपनी कामना के अनुसार संसार में व्यवहार न होने पर क्रोध आता है तो ये क्रोध क्या करता काम तक तो एक बात रहती है आप देखो अज्ञान में भी एक मजा रहता है कोई हमसे दुश्मनी करता हो और मालूम न हो तो चित्त में कोई अशांति नहीं होगी अज्ञान में भी एक मजा रहता है और अहंकार में भी एक मजा रहता है कि हमारे बराबर और कौन है अच्छा और कामना में भी एक मजा रहता है कि हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा आशा होवे आशा होवे प्रतीक्षा होवे कामना होवे है ना? आशा प्रतीक्षे संगत छेता तो उसमें भी एक मजा होता है लेकिन जब क्रोध आता है तब मजा चकना शुरू हो जाता है ये जीवन में रस का सबसे पहला शत्रु क्रोध है इसीलिए संस्कृत भाषा में इसको क्रोध कहते हैं क्रोध कस्मात क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं कम इति कम सुखम रसमवा इति आत्म सुख की जो धारा बह रही थी जो अज्ञान में भी चालू रही नींद में भी चालू रही जो अहंकार में भी चालू रही कामना में भी चालू रही है ना वो क्रोध तक आते आते वो रस की धारा जो है वो सूख गई इसलिए क्रोध को क्रोध कहते हैं उसने रस के झरने को रस की नदी को आ, सुखा दिया बिल्कुल महाराज तो कैसे होना चाहिए क्या क्रोध भिटना चाहिए तो देखो इसमें भी कई बात होती हैं ज्वलनात्मिका जो चित्त वृत्ति है ज्वलनात्मिका जब हमारा दिल आग की तरह धकने लगता है उसको द्वेष बोलते हैं द्वेष ये क्रोध की पूर्वावस्था है और जब वो ज्वलनात्मिका वृत्ति वाणी से या क्रिया से प्रकट होती है तब क्रोध बोलते और जब वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तब उसको हिंसा बोलते हैं द्वेष, क्रोध हिंसा और जब वो सार्वजनिक रूप ग्रहण कर लेती है तब उसको द्रोह बोलते हैं विद्रोह है ना उसको विद्रोह बोलते हैं तो द्वेष क्रोध हिंसा और विद्रोह एक ही परंपरा में ये एक ही परंपरा में सब के सब होते हैं तो अब देखो यहां से शुरू करो कि ज्ञानी पुरुष देखता है कि सब अपने अपना आत्मा है है ना जो क्रोध करने वाला है वही तो वो है ना जिस पर हम क्रोध करते हैं ना ना। तीन बार बोलते हैं ओम शांति शांति शांति और उसके बाद क्या करते हैं कि आपस में बातचीत करने लगते हैं अब उस शांति बिचारी तो बाहर चली गई शांति का निस्तारण हो गया ना तो महात्मा लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि अपने सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं तो क्रुद्धे क्रुद्धेत कस्मई पुरुषस ये तत्न्य तो श्रीमद भागवत में आया कि ददभी क्वचित संदि स्वजे दाम अपनी दांतों से अगर अपनी जीभ कट जाए है? तो शीर्षा करोगे क्या कई कर लोग होते हैं ऐसे महाराज कि दांत से जीभ कट जाए तो लेके लोड़ा और अपना दांत ही तोड़ दे दांत क्यों ने तूने हमारे क्यों तूने हमारे जीभ काट तो इसी को बेहतु बोल रहा है आत्मीयता का भाव होए, सब अपना आत्मा है अच्छा देखो दूसरी बात देखो कि सब माया है तो जादू के खेल में कोई घटना हो जाए तो किसके ऊपर क्रोध करें है? अच्छा तीसरी बात देखो सब ईश्वर है तो क्या ईश्वर पर गुस्सा करेंगे तो चौथी बात देखो सब प्रकृति का खेत है तो सब प्रकृति की प्रेरणा से हो रहा हो रहा है नाराज इसमें गुस्सा क्या हाँ। सब पंचभूत है सब मनुष्य हैं सबके मन में कमजोरी है जैसे हम हैं वैसे ही सब हैं हमसे भी गलती होती है दूसरों से भी गलती होती है अपनी गलती हो तो दबा लें और दूसरे की गलती हो तो नाराज हों ये कैसे तो इसका अभिप्राय यह है कि जिसकी दृष्टि तात्विक होती है और सर्वव्यापक होती है है ना उसको क्रोध कम आता अब दूसरा विभाग इसका यदि आपके जीवन में राग भय और क्रोध भविष्य में मन गया तो भय अनिष्टकारी पर मन गया तो क्रोध और इष्टकारी पर मन गया तो राग ये देश के भेद से काल के भेद से वस्तु के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं अच्छा रोज प्रातः काल उठते ही भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान आज संसार में हम व्यवहार करें तो हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध ना आवे प्रार्थना करो फिर कहो कि मैं भगवान के चरण छू के प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं 24 घंटे में क्रोध नहीं करूंगा 24 घंटे के लिए चाहे कुछ भी हो जाए चाहे घी का घड़ा दरक जाए है ना ऐसे जोड़ रहेगा लेकिन हम आज क्रोध नहीं करेंगे अगर आज किसी से गलती हो जाएगी तो उसे ये कहेंगे कि देखो भाई आज तो हमने क्रोध न करने का नियम ले रखा है कल तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे ऐसे कह दोस्तों है ना देखो मजा आ जाएगा बच जाएगा हो 24 घंटे में बच जाएगा और किसी नए डॉक्टर की सलाह मत लेना इसके बारे में नहीं तो कहेगा कि क्रोध रोकोगे है ना तो तुमको रोग हो जाएगा बोला हाँ हाँ नए मनोविज्ञान की सलाह इसमें बिल्कुल नहीं लेना बोला हाँ। और बहुत वेग हो गए तो कमरा बंद करके एकांत में है ना अपने को गाली देना शुरू कर देना की तुम कैसे हो के तुमको क्रोध आता है बाह्य आकार की कल्पना से शून्य चित्त है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 स्त्री पुरुष सब के सब एक सरीखे हैं तो धर्मा धर्म जो है